अध्याय चार अंधेरे का राज और एक पुरानी डायरी राघव उस धुंधली आकृति के सामने खड़ा था उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आकृति ने बस एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया था और फिर वहीं खड़ी रही जैसे इंतजार कर रही हो राघव का दिमाग तेजी से चल रहा था क्या ये कोई भूत था जैसा गाँव वाले कहते थे या कोई ऐसी चीज जो उसे महल के राज तक पहचाना चाहती थी रूही होने के नाते वो अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था उसे लगा की शायद ये कोई भ्रम है या फिर ये आकृति किसी पुराने संदेश को धोने वाली कोई शक्ति है उसने अपनी हिम्मत बटोरी अगर ये मुझे रास्ता दिखा रहा है तो मुझे जाना चाहिए उसने खुद से कहा डरने का कोई फायदा नहीं था वो इतनी दूर सिर्फ डरने के लिए नहीं आया था उसने एक गहरी सांस ली और उस कोने की तरफ बढ़ा जहां आकृति ने इशारा किया था जैसे ही वो उस कोने के पास पहुंचा, आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और फिर हवा में जैसे घुल गई राघव एक पल के लिए चौंका पर फिर उसने खुद को संभाला अब उसे सिर्फ उस अंधेरे कोने पर ध्यान देना था उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च जलाए टॉर्च की रोशनी में उसे दिखा कि वहाँ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी जो आधी टूटी हुई थी अलमारी के पीछे एक दीवार थी जिस पर कुछ अजीब से निशान बने थे बिल्कुल वैसे ही जैसे चिट्ठी पर थे राघव ने उन निशानों को गौर से देखा उसे लगा कि ये निशान किसी तरह के पहेली या कोड हैं। उसने दीवार पर हाथ फेरा दीवार ठंडी और नम थी तभी उसे महसूस हुआ कि दीवार का एक हिस्सा थोड़ा अंदर धसा हुआ है उसने जोर लगाकर उसे धकेला और एक धीमी घिसती हुई आवाज के साथ दीवार का एक हिस्सा अंदर की तरफ खुल गया ये एक गुप्त रास्ता था राघव का दिल खुशी से उछल पड़ा ये वही था जिसकी उसे उम्मीद थी एक छुपा हुआ राज उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली रास्ता बहुत ही सकरा था और नीचे की तरफ जा रहा था जैसे किसी तहखाने में हवा और भी ठंडी और बासी थी और एक अजीब सी गंद आ रही थी जैसे पुरानी चीजों और मिट्टी की बिना सोचे समझे राघव उस गुप्त रास्ते में उतर गया सीढ़िया पत्थरों की बनी थी और उन पर काय जमी थी जिससे वो बहुत फिसलन भरी हो गयी थी उसे बहुत संभल चलना पड़ रहा था कुछ दूर नीचे उतरने के बाद रास्ता एक छोटे से कमरे में खुला ये कमरा महल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था यहाँ कोई खिड़की नहीं थी और हवा बिल्कुल बंद थी टॉर्च की रोशनी में उसे कमरे के बीच में एक टूटी हुई मेज और एक कुर्सी दिखाई दी मेज पर धूल की मोटी परत जमी थी और उस पर कुछ बिखरी हुई चीजें थीं। राघव ने टॉर्च की रोशनी मेज पर डाली वहां कुछ पुराने कागज थे जो अब पीले पड़ चुके थे और एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी पड़ी थी डायरी पर भी धूल की मोटी परत थी पर उसकी जल्द अभी भी सलामत थी राघव ने धीरे से उस डायरी को उठाया जैसे ही उसने उसे खोला धूल का एक गुब्बार उठा और उसे खांसी आ गई डायरी के पन्ने पुराने और भूरे हो चुके थे और उन पर स्या से कुछ लिखा था ये किसी की पुरानी डायरी थी राघव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई उसे लगा कि शायद इस डायरी में ही भूत महल का असली राज छुपा है और शायद उस चिट्ठी का मतलब भी उसने पहला पन्ना पलटा उस पर धूल के बीच भी कुछ शब्द साफ दिख रहे थे ये किसी ऐसे शख्स की डायरी थी जो इस महल में रहता था और जिसने यहाँ की हर बात को नोट किया था डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था आज फिर उस अजीब आवाज ने मुझे जगा दिया महल में कुछ तो है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा मुझे डर है कि कहीं वो राज जो मैंने इतनी मुश्किल से छुपाया है बाहर ना आ जाए मेरी बेटी रानी उसे कुछ नहीं होना चाहिए मुझे ये सब इस डायरी में दर्ज करना होगा ताकि अगर मैं न रहूं तो कोई तो सच जान सके राघव की आंखें बड़ी हो गयी रानी राज ये सब क्या था डायरी में लिखी बातें उसे और भी गहरे राज की तरफ खींच रही थी उसे लगा कि वो सिर्फ एक महल के राज को नहीं बल्कि एक पूरे परिवार के दर्द और एक बड़ी सच्चाई को उजागर करने वाला है उसने डायरी को कसकर पकड़ा बाहर से आती हल्की सी आवाज जो शायद हवा या पत्तों की थी अब उसे और भी डरावनी लगने लगी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है कोई नहीं चाहता कि वो इस डायरी को पढ़े क्या इस डायरी में लिखा सच उसे किसी खतरे में डाल देगा और कौन थी ये रानी जिसका जिक्र था राघव को पता था की अब उसकी यात्रा और भी मुश्किल होने वाली है क्यूँकी वो सिर्फ एक महल के राज नहीं बल्कि एक इतिहास को खोलने वाला था